आइए बहन जी, कुछ सैंडल दिखाइए। कैसी सैंडल दिखाऊं? चमकदार या सादी? सादी ही हो तो ठीक है। और हाँ, हील ज्यादा ना हो, बहुत अच्छा। ये लीजिए। सबकी तो हील ऊंची लग रही है। कोई बात नहीं। हमारे पास सैंडलों की बहुत विरायटी है। यहाँ नीचे की ओर कम हील वाली भी हैं। देखो, बाईं ओर से तीसरी वाली सैंडल बहुत अच्छी लग रही है। सचमुच। तुम 24 सेंटीमीटर की पहनती हो ना? जी, छः नंबर की निकाल लियेगा। ठीक है, अभी निकालता हूँ। ये लीजिए, बहुत खूबसूरत है। ये तो मुझे भी पसंद है। क्या इसी डिजाइन में ब्राउन रंग मिलेगा? रंग तो यही होगा। दूसरे डिजाइन में कुछ दिखाऊं क्या? तब तो छोड़िए। मुझे वह लेदर वाली दे दीजिए। कीमत कितनी है? साढे सात सौ रुपए। और इसकी? इसकी भी सात सौ पचास रुपए? जी। हम तो सदा आपके यहाँ से ही खरीदते हैं, फिर ये तो जापान से आई हैं। कुछ तो कम कीजिए, लीजिए सात सौ रुपए लगा दूंगा। अरे, मैं भी तो दूर से आई हूँ, नोएडा से, मैं भी सात सौ रुपए ही दूंगी, ये लीजिए। ठीक है, इस बार लगा देता हूँ, आशा। आपका बहुत धन्यवाद। कोई बात नहीं। फिर साथ मिलकर शॉपिंग करेंगे। ये लीजिए। फिर आइएगा। धन्यवाद।